टॉक अध्यात्म उपनिषद नंबर 15 भ्रांति से जो वो सक, से हो वो सच्चा कहा है उसका उसका जन्म कहां से हो? जिसका जन्म से जिसका नहीं हुआ उसका नाश कहां से कहा प्रकार जो असत है वस्तुरूप है कि नहीं उसको प्रारब्ध कर्म कहा से हो देह या अज्ञान का कार्य है उसका ज्ञान द्वारा जो नाश हो जाता है, तो यह कैसे ऐसे समाधान करने के लिए के दृष्टि से प्रारब्ध कहा है वास्तव में न तो देय है और न प्रारब्ध है प्रारत करना When one identifies himself with the body, but it is no good identifying with the body. So one should sever this identification and free himself of taraka karma. Illusion of the body is the basis for the projection of the truth, taraka karma. But that which is projected or imagined by illusion can never be real. And how can it arise or manifest? If it is not real, and how can it be destroyed if it is not manifested? How can the false, the unreal, have the bondage of conditioned things? This body is the result of ignorance, and knowledge destroys it fully. Ignorant, then raises doubt as to how this body exists, even after realisation. To remove this doubt of the ignorant, the scriptures have ordained the concept. सूत्र के पहले एक दो प्रश्न पूछे गए उनकी बात कर लेनी उचित एक मित्र ने पूछा है कि आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में भी आती है और समझ में आती भी नहीं तो क्या करें उनका प्रश्न मूल्यवान है ऐसी सभी की प्रतिति होगी क्योंकि समझ के दो तल हैं एक तो जो मैं कहता हूं वो आपकी बुद्धि की समझ में आ जाता है आपकी बुद्धि को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 तब तक वो ऊपर से किए रंग रोगन की तरह उड़ जाएगा फिर जो समझ में आ गया है उसके भीतर आपकी पुरानी सब समझ दबी हुई पड़ी जैसे ही यहां से हटेंगे वो भीतर की सब समझ इस समझ इस नई के साथ संघर्ष शुरू कर देगी वो इसे तोड़ने की हटाने की कोशिश करेगी इस नए विचार को भीतर प्रवेश करने में पुराने विचार बाधा देंगे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 वो केवल विचार न रह जाए वो गहरे में आचार भी बन जाए न केवल आचार बल्कि हमारा अंतस भी उससे निर्मित होने लगे तो ही धीरे धीरे जो ऊपर गया है वो गहरे में उतरेगा और साधा हुआ सत्य फिर आपके पुराने विचार उसे न तोड़ सकेंगे फिर वे उसे हटा भी ना सकेंगे बल्कि उसकी मौजूदगी के कारण पुराने विचार धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे और तिरोहित हो जाएंगे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 लेकिन जगह कहां है गाली दी आपने इधर क्रोध भपका दोनों के बीच में स्थान कहां है कि मैं थोड़ा सोच लू विचार कर लू विमर्श कर लू देख लू अतीत के अपने संकल्प न मालूम कितनी बार किए हैं कि क्रोध ना करूंगा खोज लू अतीत में कितनी बार क्रोध करके पछताया हूं उतना मौका नहीं समय नहीं स्थान नहीं उधर गाली इधर आग निकलनी शुरू हो जाती थोड़ी सी जगह बनाए क्रोध मुश्किल हो जाएगा क्रोध में तो नहीं बनाते जगह लेकिन ध्यान में थोड़ी जगह बनाते इसलिए ध्यान भी मुश्किल हो जाता जब कोई शुभ और सही और ठीक बात की चोट पड़ती है उसे उसी क्षण करने में हम नहीं लग जाते हम राह देखते वो जो बीच का समय है वही अस्तव्यस्त कर देगा गरम लोहे पर चोट मारनी चाहिए तो विचार करते रहते हैं कि चोट मारे या ना मारें तब तक लोहा ठंडा हो जाए फिर चोट भी मारते हैं तो कोई परिणाम नहीं होता एक मित्र आ जाए थे वो कहते हैं सन्यास लेना है लेकिन अभी और थोड़ा समय चाहिए सोचना है मैंने उनसे पूछा और कितनी बातों के संबंध में जीवन में सोचा है अगर और बातों के संबंध में सोचा होता तो संन्यास कभी का हो गया होता क्योंकि सोच विचार का अंतिम परिणाम सन्यास है जो भी आदमी सोचेगा विचारेगा इस जीवन में भोग उसके लिए व्यर्थ हो ही जाने वाला है तो मैंने उनसे पूछा और कितना सोचा विचारा है किस किस बात को सोच विचार के किया है या कि सिर्फ सन्यास को सोच विचार कर लेंगे कितना समय लगाएंगे सोचने विचारने में और आप ही सोचेंगे ना तो कल आप सोचते हैं कि आप कुछ ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे तो जरा पीछे लौट कर देख बुद्धि कम भला हो गई हो ज्यादा होती मालूम नहीं होती वैज्ञानिक कहते हैं कि 14 साल और 18 साल के बीच में आमतौर से लोगों की बुद्धि रुक जाती फिर कभी बढ़ती नहीं यह भी बहुत विशेष लोगों की बात है अठारह साल तक जो बुद्धि जिनकी बढ़ती हो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 क्योंकि आपको लगता है कि जब आप जवान थे उससे बूढ़े होकर आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए भला आपको न लगता हो लेकिन अपने बेटों को आप जचवाते रहते कि ज्यादा बुद्धिमान में बूढ़ा आदमी अनुभवी तो मेरे पास बुद्धि ज्यादा बुद्धि ज्यादा नहीं है आपके पास अनुभव ज्यादा हो सकते हैं अनुभव तो संग्रह है बुद्धि उस संग्रह का उपयोग है वो अलग बात है बच्चे के पास संग्रह कम होता है आपके पास ज्यादा है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 वैसे वैसे इस ख्याल से आप भी नीचे उतरने लगे माउंट आबू रोड स्टेशन तक ये विचार टिक जाए कठिन माउंट आबू रोड स्टेशन पर उतर के आप ठंडी गहरी सांस लेंगे कि अच्छा हुआ जैसे के तैसे वापस लौट आए कुछ खोया नहीं कुछ गमाया नहीं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 कि नाचने वाले से कोई कुछ कहने वाला नहीं खड़े रहने वाले से कोई कुछ भला कह तो गति आ जाती आप मुक्त अनुभव करते हैं कि ठीक है यहां कोई अर्चन नहीं है यहां नाचा जा सकता है उतरेंगे भीड़ में वापस बाजार की ये जो एक ऊंचाई की झलक मिली थी एक छलांग ली थी और आकाश की तरफ आंखें उठाई थी वो फिर जमीन की तरफ लग जाएंगी तो क्या आशा है कि कल परसों आप निर्णय कर सकेंगे निर्णय तो आपको करना है वो आज भी किया जा सकता है पर वो मित्र बोले कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने निर्णय करने की कोशिश नहीं की निन्यानबे परसेंट तो मन बिल्कुल तैयार है सिर्फ एक परसेंट रहते उनसे मैंने पूछा कि जिंदगी में और भी कोई काम किया है जिसमें निन्यानबे मन तैयार रहा हो और एक तैयार ना रहा हो कभी रुके हैं इस बात से और उन समय ने यह भी पूछा कि क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं जब निन्यानबे परसेंट मन संन्यास लेने को तैयार है और एक परसेंट नहीं लेने को तैयार है तो आप एक परसेंट के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं यह तो आप सोचना ही मत कि आप निर्णय लेने से बच सकते हैं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 कि ना करने के निर्णय को हम निर्णय नहीं समझते यह बड़ी अद्भुत बात है उनको ख्याल में भी नहीं था कि नहीं लूंगा सन्यास ये भी निर्णय है लूंगा यह भी निर्णय अगर दोनों निर्णय है तो बड़ा अद्भुत मन है कि एक परसेंट निर्णय के साथ रुकता है और निन्यानबे परसेंट के साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटाता है हम अपने को धोखा देने में बड़े कुशल ऊपर बुद्धि को समझ में आ जाता है सन्यास तो हम डरते भी हम सोचते हैं थोड़ा वक्त मिल जाए वक्त इसलिए नहीं कि हम सोच लेंगे वक्त इसलिए प्रभाव क्षीण हो जाएगा और वो जो निन्यानबे परसेंट है वो एक परसेंट रह जाएगा और जो एक परसेंट है वो निन्यानबे परसेंट हो जाएगा और जब निन्यानबे परसेंट था तब हमने नहीं निर्णय लिया सन्यास का तो जब एक होगा तब हम लेने वाले हैं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 क्योंकि इतनी चीजें फिसलती हैं आप पर से तो चिकनाहट पैदा होती इतने विचार आप पे गिरते हैं और आप वैसे ही रह जाते हैं और विचार गिर जाते हैं नीचे और घड़ा अपनी जगह बैठा रहता घड़ा चिकना हो जाता है तो जितनी बार आप ऐसी बातें सुन के वैसे के वैसे रह जाते हैं उतना कठिन होता जा रहा है क्योंकि तब बात गिरेगी नहीं कि खिसल जाएगी नीचे घड़ा बिल्कुल चिकना हो गया रास्ते बन गए हैं के अच्छा है अच्छी बात ही ना सुने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 सारे तीर्थंकर यही हुए सारे बुद्ध यही हुए मैंने कहा कि तू फिर से सोच ये पुण्य भूमि है कि यहाँ पापी बड़े अद्भुत हैं कि इतने सब हुए फिर भी वो बिना बदले बैठे कि सब अवतार गए हमारे चिकने घड़े पर लकीर ना खींच पाए कि सब तीर्थंकर आए हमने गाओ और जाओ हम उनमें से नहीं हो कि बातों में आ जाए क्या मतलब क्या होता है एक घर में अगर गांव भर के डॉक्टर आए तो उसका मतलब है गांव में वही घर सबसे ज्यादा बीमार है सारे अवतारों को यहीं पैदा होना पड़े और कृष्ण ने कहा है गीता में कि जब धर्म की गिलानी बढ़ती और जब पाप बढ़ जाता और जब दुष्ट जन बढ़ जाते तब मैं आता हूं और सब अवतार यहीं आए तो मतलब क्या है पुण्य भूमि अगर कृष्ण का वाक्य सही है तो जहां उनको नहीं जाना पड़ा पुण्यभूमि वहां हो सकती लेकिन सबको चुकता यहां आना पड़ा बात है कि इस मुल्क की आत्मा बिल्कुल चिकनी हो गई हमने इतनी अच्छी बातें सुनी हैं और सुन सुन के हम ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि करने की हमने कभी फिक्र ही नहीं की समझ आपकी तब तक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 और अगर इसमें आप सफल हो गए तो खुशी की लहर रोए रोए में फैल जाती आपको पता चलता है कि मैं कोई निर्णय लूं तो पूरा कर सकता हूं खांसी छींक बड़ी गड़बड़ चीजें उनको रोको तो और जोर से आती रोको तो सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो जाता रोको तो खांसी भी बगावत करती वो कहती ऐसा तो कभी नहीं किया ये क्या नया ढंग सीख रहे हैं ये क्या बात है ये तो अपना कभी संबंध नहीं रहा ऐसा कि मैं आऊं और आप ये तो मैं ना भी आऊं दूसरे को आ रही हो तो आप खांस लेते थे आपको ना भी हो तो दूसरे की भी पकड़ लेते थे ये क्या हुआ है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 और जैसा गिर जाए वैसे ही रहने देना है आपको भीतर से इंतजाम नहीं करना है कि पैर जरा तिरछा है तो थोड़ा सा सीधा करके लेट जाए ना तो गुरुजी इसको स्टॉप मेडिटेशन कहता था। और उसने हजारों लोगों को इससे गहरे अनुभव करवाए और यह बड़ा कीमती प्रयोग है क्योंकि एकदम से रुक जाना और धोखा देने में दूसरे का कोई दूसरे को कोई सवाल नहीं आप अपने को दे सकते आपका एक पैर जरा ऊपर था धीरे से नीचे तो कौन देख रहा है बाकी आप खो गए एक मौका को नहीं नहीं देख रहा है है किसी को मतलब भी नहीं। आपका है, भी आपका पैर कहीं रखिए मगर आपने भीतर एक अवसर खो दिया जहां आत्मा और शरीर का संबंध बदल सकता था जहां आत्मा जीत सकती थी और कह सकती थी कि मैं मालिक हूं अगर आपने धीरे से पैर रख लिया संभाल के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 उसे सिर्फ सुन न ले उसे थोड़ा प्रयोग करें उपनिषद बड़े व्यवहारिक पाठ हैं इनका सिद्धांत से कोई संबंध नहीं इनका को बदलने रूपांतरित करने की कीमिया से संबंध है ये तो सीधे सूत्र हैं जिनसे नए मनुष्य का निर्माण हो जाता है लेकिन कठिनाई यही है कि कोई दूसरा छेनी हथोड़ी लेके आपका निर्माण नहीं कर सकता आप ही मूर्तिकार हैं आप ही पत्थर हैं आप ही छीनी हथोड़ी तीनों काम आपको ही करने अपने ही पत्थर को अपने ही निर्णयों की छीनी हथौड़ी से अपने ही संकल्प की शक्ति से काटना है छांटना है अपनी ही समझ के अनुसार अपनी मूर्ति को निर्मित करना है इसमें क्षण भर का भी स्थगन सदा के लिए स्थगन हो जाता है जिसने कहा कल करेंगे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 लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा गिर व्यवस्था पहन लेने से मैं उनसे कहता हूं कुछ भी ना होगा तो तीन महीने पहन डालो वो कहते हैं लोग हंसेंगे इतना तो कम से कम होगा और तुम लोगों के हंसने को तीन महीने तक शांति से झेलना तो बहुत कुछ हो जाएगा लोग हंसेंगे इसकी फिक्र ही छोड़ना बहुत कुछ हो जाने की शुरुआत हो जाती लोग मुझसे कहते हैं बाहर की बदलाहट से क्या होगा आप तो भीतर की बदलाहट बता दें मैं उनसे कहता हूं बाहर तक की बदलाहट की हिम्मत तुम्हारी नहीं तुम भीतर की बदलाहट की बातें कर रहे हो कपड़े बदलने में प्राण छूटते हैं चमड़ी अगर बदलने लगूंगा तो मुश्किल पड़ेगी और भीतर की तुम बातें कर रहे हो लेकिन हम धोखा देने में कुशल है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 सब कर्म धुल जाएंगे चोरी की है दान कर देंगे उसी पैसे से और तो पैसा है भी कहां बड़ा चोर बड़ा दानी हो जाएगा लाख चुराएगा, दस हजार दान करेगा चोरी में डर नहीं है फिर कोई क्योंकि दान से हम चोरी को काट लेंगे किसी की हत्या कर देना फिर एक बच्चे को जन्म दे देना एक जीवन लिया एक दे दिया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 जिसमें कोई उपाय नहीं है न कोई अच्छा कर्म साथ देगा न दान पुण्य साथ देगा न गंगा न तीर्थ न गुरु न भगवान कोई आशीर्वाद साथ ना देगा जो किया है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा तो करते वक्त आपको ठीक से सोच लेना है क्योंकि ये बात आखिरी हुई जा रही है इसमें अब कोई उपाय नहीं इसमें ऐसा नहीं कि रोएंगे भगवान के सामने कि हम तो पतित हैं और तुम पतित पावन तो कुछ करो हमारा कुछ न बढ़ेगा तुम्हारा नाम बदनाम होगा कि तुम पतित पावन और हम तो इसीलिए करते रहे पाप कि ना करेंगे पाप तो तुम पतित पावन कैसे रहोगे तो अब दिखाओ अपना पतित पावन रूप एक महिला परसों मेरे पास पहुंच गई भीड़ थी बहुत उस भीड़ में उसने एकदम से कहा कि आशीर्वाद दीजिए तो मैंने कहा अच्छी बात दूसरे दिन वो वापिस आ गई उसने कहा आशीर्वाद फलेगा तो क्योंकि अच्छे महात्मा जो होते उनका आशीर्वाद फलता है आपने आशीर्वाद दिया था मैंने कहा तो मुश्किल मामला दिखता दिखता है मुझे तू अदालत में ले जाएगी मुझे पता भी तो चले कि मामला क्या है किस मामले में तेरा आशीर्वाद फलवाना है तो उसने कहा लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए अच्छा महात्मा तो जब भी आशीर्वाद देता तो फलता ही तो मैंने कहा इसमें एक उपाय है मेरे लिए कम से कम अदालत मुझे नहीं जाना पड़ेगा न फले तो समझना कि ना मैं अच्छा था न महात्मा था बात खत्म हो गई इसमें एक सुविधा मेरे लिए तूने बना दी कि न फले अब मुझे पूछना भी नहीं कि तुरा क्या तुझे चाहिए था तो समझ लेना कि अच्छा भी नहीं था महात्मा भी नहीं था बात खत्म हो गई इसे हम धार्मिक मन कहते उस महिला का ख्याल है वो धार्मिक है इस जगत में नियम है इस जगत में एक आंतरिक अनुशासन है जिसको हमने रित कहा है वेदों में लावस्य ने जिसे ताओ कहा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें कोई अपवाद नहीं होते कर्म आप जो करेंगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा यह विचार अगर गहन हो जाए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 अगर बुरा कर्म नहीं कटता है तो औचित्य ही खत्म हो गया तो उनके प्रश्न से भी जाहिर है जो मैं कह रहा हूं कि उनका चित्त भी यही मानता है कि अच्छे कर्म का एक ही औचित्य दान का एक ही औचित्य है कि चोरी को काटो तब तो चोरी महत्वपूर्ण हो गई और दान गौण हो गया और अगर दुनिया में चोरी ना हो तो दान असंभव हो जाए इसलिए तथाकथित विचारशील व्यक्ति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 होगा भूखा रोटी किसको दीजिएगा और किसी ने रोटी आपकी दान के नहीं ली तो फंसे आप मोक्ष कहां से मिलेगा तो आपके अच्छे कर्म का औचित्य बुरे कर्म पर निर्भर है उसके कटने पर तब तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा आदमी बुरे आदमी का शोषण कर रहा है और अच्छा कर्म बुरे कर्म की छाती से फायदा ले रहा है खून पी अच्छे कर्म का औचित्य बुरे कर्म को काटना नहीं है बुरे कर्म का औचित्य है उसके दुख में अच्छे कर्म का औचित्य है उसके सुख में अच्छे कर्म से सुख मिलता है वो उसका औचित्य जो सुख चाहता है वो अच्छा कर्म करता है और जो सोचता है कि बुरा कर्म करके सुख पा लूंगा वो नासमझी करता है वो नियम के प्रतिकूल जा रहा है वो दुख पाएगा अच्छे कर्म का औचित्य उसके फल में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 लेकिन जो आदमी सुख का अनुभव करता है धीरे धीरे उसे पता चलता है एक नई बात का कि दुख तो व्यर्थ है ही सुख भी व्यर्थ है दुख तो दुख देता ही है जब सुख पूरी तरह मिलता है तो वो भी दुख देने लगता है सुख नहीं देता उससे भी ऊब पैदा हो जाती है सुख का जो दुख है वो है ऊब बोर्डम आपने कभी किसी जानवर को उबा हुआ देखा है बोर्ड कि कोई गधा खड़ा हो और दिखाई पड़ जाए कि उबे हुए खड़े कि कोई भैंस खड़ी हो और उबी हुई खड़ी ना आदमियों को छोड़कर जमीन पर कोई जानवर उबता ही नहीं सिर्फ आदमी उबता है क्यों क्योंकि जानवर निरंतर अपनी सामान्य जीवन की सुविधा जुटाने में ही व्यतीत हो जाता है से कभी इतना सुख अर्जित नहीं हो पाता कि उब जाए ऊब का संबंध सुख बहुत सुख हो तो ही उब आती इसलिए गरीब आदमी भी उबा हुआ नहीं दिखाई पड़ता आदमी उबा हुआ दिखाई पड़ता है अमीर आदमी का चेहरा देखो तो उबा हुआ रहता है कुछ सार नहीं ऐसा मालूम पड़ता है खींचे जा रहे हैं कुछ मतलब नहीं लेकिन गरीब आदमी के पैर में गति होती है चाहे पैर में ताकत ना हो खून भला कम हो ताकत भला कम हो लेकिन गति होती है कहीं पहुंचने का लक्ष्य होता है और आशा होती है और आंखों में आशा की झलक होती कल एक मकान बन जाएगा परसों एक दुकान खुल जाएगी बेटा पढ़ लेगा बड़ा स्वर्ग मालूम होता है भविष्य में जिनका बेटा पढ़ के घर आ गया वो जानते हैं कि बेटा घर जब पढ़ के आता तो क्या मतलब होता है? कैसा दुख लाता है जिनके महल बन गए हैं अब उनको पता चलता है कि महल तो कारागार हो गए जब सुख पूरा मिल जाता है तब पहली दफ़ा पता चलता है कि इससे भी उब रहे हैं हम मन सुख से भी उबता है इसलिए बुद्ध और महावीर और कृष्ण और राम राजाओं के घरों में पैदा हुए गरीब के घर में पैदा होकर कोई तीर्थंकर अवतार नहीं हो पाता है उसका कारण है क्योंकि उब भी नहीं पाता सुख से जनियो के चौबीस तीर्थंकर राजाओं के बेटे बुद्ध राम कृष्ण सब राजाओं के बेटे कारण राजा के घर में ही पता चलता है कि चीजें सब व्यर्थ थी हो तभी तो पता चलेगा हो ही ना तो पता कैसे चलेगा बुद्ध को अगर पता चला कि स्त्री देह में कुछ भी नहीं है तो उसका कारण यह था कि बुद्ध के पिता ने उस उनके राज्य में जितनी सुंदर लड़कियां थी सब बुद्ध के हरम में इकट्ठी कर दी थी तो पता चला कि कुछ सार नहीं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 तो शरीर मेरा है ये मानते ही शरीर की जो जो पीड़ाएं हैं वो मुझ में फलित होने लगेंगी इसे हम ऐसा समझें घर मैंने सुना आग लग गई तो जो मकान मालिक है वो छाती पीट के रो रहा है लेकिन तभी एक पड़ोसी ने आके कहा कि क्या कर रहे हो तुम ना कर रो रहे हो मकान का तो इंश्योरेंस हो चुका है कल ही तो तुम्हारा लड़का इंश्योरेंस दफ्तर में सब करवा रहा था लड़का कहां है तुम्हारा लड़का कहीं बाहर गया था बाप ने कहा क्या ठीक इंश्योरेंस हो चुका है तरे तब तो रोने की कोई बात ही नहीं आंसूस विदा हो गए मकान अब भी जल रहा है वही मकान लेकिन अब इंश्योरेंस हो गया तो मकान मेरा है इस संबंध तत्काल हटके वो जो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा वो मेरा है अब मकान से मेरा हट गया लेकिन तभी लड़का भागा हुआ आया और उसने कहा कि क्या कर रहे हैं हंस रहे हैं, खड़े होकर मैं गया जरूर था लेकिन हो नहीं पाया फिर आंसू बहने लगे फिर आदमी छाती पीट करोने लगा कि मर गए लुट गए मकान वही का वही मगर बीच में क्या हुआ मेरा मकान से अलग हो गया फिर मकान से मेरा जुड़ गया शरीर के साथ हमारा मेरा भाव ही हमारे दुख का कारण या सुख का हमारे सब कर्मों का मेरा भाव हट जाए फिर शरीर पर होते कर्मों की प्रक्रिया का स्वयं से कोई संबंध नहीं रह जाता सूत्र कहता है मेरा भाव आत्मभाव रखना ही समस्त कर्मों की प्रक्रिया को साथ देना है को करना है सहयोग देना है हट जाए मेरा भाव पता चल जाए कि मैं कौन हूं शरीर नहीं हूं तो जैसे इस आदमी को पता चला कि ये मकान मेरा नहीं है, अब जलता रहे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 फिर कर्म का कोई अर्थ नहीं है। त्याग हो गया दे की भ्रांति यही प्राणी के प्रारब्ध कर्म की कल्पना है पर आरोपित अथवा भ्रांति से जो कल्पित हो वो सच्चा कहां से होगा आरोपित है कल्पित है लगता है मेरा है आपका बेटा है जी जान दिए दे रहे हैं उसके लिए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 बहुत प्रासंगिक घटना है कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं बेटे के जन्म में उतनी मूल्य है बाप का जैसे कि एक इंजेक्शन का इससे ज्यादा मूल्य नहीं है मां भर असंदिग्ध रूप से जानती है कि बेटा उसका बाप को तो थोड़ा संदेह बना ही रहता उसी संदेह को मिटाने के लिए हमने इतने सख्त विवाह की व्यवस्था बनाई कि वो संदेह बाप को सताए नहीं, नहीं तो जिंदगी भर मुश्किल हो जाएगी जिन बेटों के लिए मेहनत करनी उन पर संदेह बना रहा है कि पता नहीं अपने हैं भी कि नहीं तो बड़ी अस्त व्यस्तता हो जाए इसलिए विवाह की बड़ी सख्त व्यवस्था की है और स्त्रियों की सारी गति पर रुकावट डाल दी है कि कहीं उनका दूसरे पुरुषों से कोई संबंध ना आए संबंध ना आए तो डर ना रहे और इसलिए कुआरी लड़की पर बड़ी फिक्र होती है कि शादी कुआरी लड़की से इसलिए जो और भी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा चिंता में रथ थे वो बाल विवाह कर देते थे ताकि डर का कोई उपाय ही ना रह जाए तो निश्चित रहे कि पुत्र मेरा है मेरा हो तो आरोपित हो जाता हूं मैं संदिग्ध हो तो मुश्किल हो जाता जहां मेरे का आरोपण है वहां लगता है कि बस मैं जुड़ गया और अब मैं सब कुछ कर सकता हूं फिर सब दुख भी झेलूंगा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 जिससे आपका शरीर बना हुआ है ना हड्डी आपकी ना मांस आपका ना मज्जा आपकी कुछ भी आपका नहीं न मन आपका सिर्फ आप ही आपके हैं लेकिन उस आपका कोई पता नहीं है आपको वो कौन है भीतर जो सिर्फ जिसे मैं कह सकू मेरा जिसे मैं कह सकू मैं मेरे को हटाते जाए छोड़ते जाए इलिमिनेट करते जाए उपनिषित कहते हैं कहते जाए नहीं थी नहीं थी ये भी मैं नहीं ये भी मैं नहीं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 जितना विस्तार होता चला जाता उतना ही मैं का केंद्र लुप्त होता चला जाता दबता चला जाता मेरे का सारा का सारा जाल कल्पित है सत्य तो हूं मैं मेरा है असत्य जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहां से होता जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाश कहां होता इस प्रकार जो असत है वस्तुरूप है ही नहीं उसको प्रारब्ध कर्म कहां से हो बड़ी विचारपूर्ण बातें कही हैं, जो असत है जो है ही नहीं मेरा इसका जन्म कहां से होता है कब होता है इसकांत कैसे होगा कठिन है क्योंकि हमें लगेगा कि जब मेरा है तो उसका कहीं से जन्म तो होता ही होगा नहीं तो होगा कैसे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 भ्रांति होती भ्रांति हो सकती भ्रांति आरोपित है। रस्सी में किसी सांप का कोई जन्म हुआ ही नहीं था आपके ही मन ने प्रक्षेपण किया था और रस्सी पर सांप दिखाई दिया था आप सिनेमा सिनेमाग्रह में बैठते हैं, आपकी पीठ की तरफ आप लौट के नहीं देखते देखेंगे भी क्या वहां कुछ होता भी नहीं देखने को सामने पर्दे पर सब होता है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 मेरा मन सांप की छाया भेज रहा है रस्सी पर रस्सी पर सांप की छाया मेरा मन डाल रहा है और रस्सी सांप मालूम पड़ रही फिर मैं भाग रहा हूं जब पहली दफा थ्री डायमेंशनल पिक्चर आए चित्र बने तो पहली दफा बड़ा मजेदार घटना है सारी दुनिया में घटी जब लंदन में पहली दफा थ्री डायमेंशनल चित्र दिखाया गया तो उसमें एक घुड़सवार एक भाले को फेंकता सवार भागता हुआ आता है तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ता है कि असली घोड़ा आ रहा है चित्र नहीं दिखाई पड़ता असली घोड़ा तीनों आयाम है उसके घोड़ा भागता हुआ आता है तापे बढ़ती जाती है घोड़ा पास आता है फिर घुड़सवार एक भाला फेंकता है पूरा हाल पूरा हाल अपनी अपनी गर्दन झुका लेता <laughs> पूरे हाल में बीच में जगह बन जाती भाले के निकलने की चीख मच जाती है महिलाएं बेहोश हो जाती क्या हुआ कहीं कोई भाला वाला था नहीं मगर भाला बिल्कुल वास्तविक मालूम हो रहा था और थ्री डायमेंशनल था तो बिल्कुल लगा कि निकल जाएगा तो उस क्षण में झुक जाना क्योंकि मन को भीतर क्या पता कि भाला असली है कि नकली कि दिखाई पड़ रहा है नहीं मन तो आदतवश झुक गया भाला लगना चाहे ये तो क्षण में हो गया इसलिए सोचना थोड़ी पड़ता है फिर पीछे खुद ही हंसी आई होगी कि क्या पागलपन किया लेकिन हो गया जब बुद्ध जगते हैं तो हंसी आती है कि क्या पागलपन किया रिंझाई के संबंध में कहानी है कि रिंझाई को जब ज्ञान हुआ तो वह हंसने लगा वो खिलखिलाने लगा और जब उसके शिष्यों ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं क्या हो गया तो ने कहा कि मुझे परम ज्ञान हो गए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 कि अपने ही हाथ से अपनी छाती दबाए हुए और अंदर सपना चल रहा है कि कोई छाती पे चढ़ा बैठा है जब आंख खुलती तो कपड़े हैं पसीना छूट रहा है अपने ही हाथ छाती पे पड़ गए थे उनके वजन की वजह से लग रहा था नींद में सभी इंद्रिया बहुत सतेज हो जाती है इसलिए जरा सा वजन बहुत वजन मालूम पड़ता है जरा सा वजन बहुत वजन मालूम पड़ता है खुद का ही हाथ लगता है कोई छाती पे चढ़ा बैठा कभी तो कोशिश करें घर में कोई सोया हो जरा पैर के पास बर्फ का एक टुकड़ा धीरे धीरे घिस दे उसके पैर में बस सपना शुरू हो जाएगा भीतर सपना होगा कुछ ऐसा कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं बर्फ ही बर्फ मरे जा रहे हैं गले जा रहे हैं चीख पुकार मत जाएगी भीतर जरा थोड़ा सा दिया पास ले जाकर जरा आंच दे दे पैर में किसी सोया आदमी के वो समझेगा कि नरक में पहुंच गए लपटें जल रही हैं, कढ़ाए है और डाले जा रहे हैं निकाले जा रहे हैं। क्या भीतर क्या हो रहा है वो मन अपनी धारणाएं रखे बैठा है जरा सा इशारा और मन अपनी धारणाओं का फैलाव शुरू कर देता पर्दा मिले की प्रोजेक्टर काम शुरू कर देता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 ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए ही श्रुति ने वाह दृष्टि से प्रारब्ध कहा है वास्तव में न तो देय है और न प्रारब्ध है ये बड़ी कठिन बात है और जो मैं परसों आपसे एक दो दिन पहले कह रहा था और अर्चन मालूम पड़ी होगी मैंने आपसे कहा था कि बुद्ध को झूठ बोलना पड़ता महावीर को झूठ बोलना पड़ता है आपकी वजह से क्योंकि आप झूठ की ही भाषा समझते हैं और कोई भाषा नहीं समझते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 क्योंकि अगर अज्ञानियों से कहोगे देह नहीं है तो वो कहेंगे अद्धो भाई आपका दिमाग ठीक है आप अपने दिमाग का इलाज करवा लो अज्ञानियों से कहोगे संसार नहीं है तो वो आपको पागल खाने में भेज देंगे ज्ञानी अज्ञानियों के बीच वैसी हालत में है जैसे अंधों के बीच में कोई आंख वाला हो वो कहे बड़ा प्रकाश है और सब अंधे हंसे वो कहे क्या बातें कर रहे हो मस्तिष्क रस्ते पे है ठिकाने पे, कैसा प्रकाश वो कहे मुझे दिखाई पड़ता है तो अंधे समझ दिखाई पड़ने का मतलब दिखाई पड़ने जैसी कोई चीज सुनी है कभी होती है कभी ना हमारे बाप दादों को ही ना उनके बाप दादों को ही जरूर तुम्हारा सिर फिर गया है अंधों के बीच में आंख वाले की क्या गति होगी आप समझते अगर समझदार होगा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 कि जो तुम्हारा कोट छीने कमीज भी उसको दे दे कि जो तुमसे कहे एक मील बोझ को ढो चलो तुम दो मील तक साथ चले जाना हो सकता है संकोच बस उसने एक ही मील कहा आंख वालों की भाषा जहां नियम था कि जो पत्थर मारे ईंट से ईंट मारे पत्थर से जवाब देना बिल्कुल समझ के बाहर पड़ गई असल में जीसस आंख वाले की बात सीधी सीधी कह दिए अंधों से बुद्ध महावीर ज्यादा कुशल और लगभग सत्य ईजात करने में उनका कोई मुकाबला नहीं ये, ये उपनिषद का सूत्र कह रहा है साफ ही कह रहा है ये ये कह रहा है कि न तो ये देह है न ये कर्म है लेकिन अज्ञानियों को उनकी शंका समाधान करने के लिए वाह दृष्टि से ऊपर ऊपर की दृष्टि से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 उनको सीधा सीधा समझाने का जैसे बच्चों को हम समझाते हैं कहते है, गा गणेश गणेश का गनेश की कोई बपोती नहीं गधे का भी गा है और जब से भारत गिरपेक्ष हो गया तो पहले स्कूल की किताबों में जब मैं पढ़ता था तब तो गा गणेश का होता था अभी मैं सुनता हूं गा गधे का होता है। क्योंकि गधा जो है ज्यादा निरपेक्ष जानवर है गणेश तो हिंदू संप्रदाय के हो जाते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 तो रामकृष्ण ने रामकृष्ण अद्भुत थे उनके पैरों में सिर रख दिया और कहा कि ठीक मुझे शिक्षा दे मुझे सिखाएं तो ध्यान पर तोतापुरी रामकृष्ण को बिठाता है और रामकृष्ण आंख बंद करके खूब आनंदित होते हैं तोतापुरी कहता क्या हो रहा है तो वो कह रहे हैं मां दिखाई पड़ती तो उनका कि सब फिजूल बकवास में यहां रुकूंगा नहीं मां दिखाई पड़ती तो इतने कहा कि आनंदित हो रहे ये सब कल्पना है ये माँ और ये काली ये सब तुम्हारी ही धारणा है रामकृष्ण कहते होगी लेकिन आनंद बड़ा आता है तो तोतापुरी ने कहा कि अगर इसी आनंद में पड़े रहना है तो परम आनंद कभी ना आएगा तो रामकृष्ण ने पूछा क्या करूं तो तोतापुरी ने कहा कि एक तरकीब करो जब काली भीतर दिखाई पड़े उठाओ एक तलवार और दो टुकड़े कर दो तो रामकृष्ण ने कहा तलवार वहां कहा से लाएंगे स्वाभाविक कहां से तलवार ले आएंगे एकदम से और भीतर अगर बाहर तलवार होगी तो ले कैसे जाएंगे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 अपना ही फैलाव है अपना ही भाव है जो मूर्तिमंत हो गया भीतर अपनी ही चाह है अपने ही, ही रंग है जो हमने ही डाल दिए भीतर वो जो काली खड़ी है भीतर और रामकृष्ण भीतर जो उसके चरणों में सिर रखे पड़े हैं बड़े मजे की बात है कि वो काली भी रामकृष्ण का ही भाव है और वो सिर रखे हुए रामकृष्ण पड़े तो ने ठीक कहा कि तलवार क्या बाहर से ले जानी पड़ेगी काली को कब बाहर से ले गए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 रामकृष्ण कहते थे मैं ही खुद काटूं तो तोतापुरी ने कहा कि फिर मैं रुकूंगा नहीं और जब तुमने स्वीकार किया कि साधना में उतरोगे वेदांत की तो थोड़ी हिम्मत जुटाओ ये क्या बच्चों जैसा रोते हो तो तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा ले आया और रामकृष्ण से कहा कि बैठो ध्यान करो और जब मैं देखूंगा काली भीतर आ गई तो कहीं तुम भूल ना जाओ क्योंकि तुम ऐसे मोहित दिखते हो कि तुम भूल जाओगे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 जब तुम्हें यहां दरार मालूम पड़े हो लगे खून बहने लगा हो दर्द उठने लगे हो मैं काटता जाऊंगा रगड़ता जाऊंगा कांच के टुकड़े से तब तुम भी हिम्मत उठा के उसी तरह एक जोर की चोट करना तलवार को दो टुकड़ों में काली को तोड़ देना ठीक है अगर तीसरे नेत्र पर कांटे, कांच से काटा जाए तो भीतर तीसरे नेत्र में ही दिखाई पड़ता है सब कुछ वो चाहे काली हो और चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो कोई भी हो वो तीसरे नेत्र में ही उनकी प्रतिबिंब बनता है तो अगर तीसरे नेत्र को बाहर से काटा जाए और भीतर से भी कोई हिम्मत जुटाए तो तीसरे नेत्र के कटान के अनुभव के साथ ही कोई भी, भी भीतर की प्रतिमा टूट के दो टुकड़े हो जाती रामकृष्ण ने हिम्मत की प्रतिमा दो टुकड़े होकर टूट गई गिर गई रामकृष्ण ने लौट के बाहर कहा द लास्ट बैरियर हैजन जो आखिरी बाधा थी वो गिर गई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 this body is the result of ignorance and knowledge destroys it fully ignorant then raises doubts as to how this body acts even after realization to remove this doubt of the ignorant the scriptures have added the concept of prarabdha externally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 that in reality there is no walls in reality there is no suffering in reality whatsoever you feel and know is not but in reality remember as far as you are concerned it is real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 while dreaming the dream is true real as real as any reality even more real why i say even more real i say this because when you will get up in the morning you can remember your dream but when you go into a sleep you cannot remember what has happened what was happening when you were awake this is a rare phenomena in dream you forget your so called reality completely you cannot remember that you are a doctors in the day while awake are an engineer are a ministers you you cannot remember in your dream the facts of the day when you were awake the whole reality the so called reality of the day is completely washed away by the dream it seems more powerful but in the morning when you get up when the sleep has gone you can remember about your dream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 do it with a mirror and you will come to a deep realization do it with a mirror gaze constantly into the mirror gaze in your eyes reflected in the mirror continuously for 30 minutes 40 minutes go on straight and constantly go on remembering i am real this is reflection this which is mirror is reflection i am real not this reflection go on remembering inside i am i am i am and groan is staring into the eyes of the reflected figure your own figure suddenly any moment this can happen the reflection will disappear suddenly the mirror will be vacant Very strange, very strange experience. When suddenly you are before the mirror, and the face has disappeared, and the mirror is vacant. Why it happens? If you go on remembering, I am, I am, and this remembering becomes authentic, then the borrowed reality comes back to you, and the mirror becomes vacant.